कोप जे शहर है जहां 26 अगस्त सन 1910 को एक अलबानियन दमपती के घर एक बच्ची ने जन मिलिया इस बच्ची का नाम माता पिता ने एगनेस गुंजा बोजाशियो रखा एग्नेस का अर्थ होता है गुलाब की कली यानी रोज़ बट जब एग्नेस सिर्फ 4 वर्ष की थी तभी पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ जर्मनी की सेना ने मित्र राष्ट्रों पर हमला कर दिया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 काड़ी की खिड़की से नीले गगन की नीचे पर्फ से लदी हिमाले परवत की चोटियां एका एक मदद तरेसा के मन में एक रोहानी ख्याल कौंध कया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 मेरा अशिरवाद आपके साथ है, God bless you, I am blessed. फिर वो नीले बॉडर वाली सफेद साडी में बाएं कंधे पर क्रॉस और दाएं हाथ में बाइबल लिये, हृदय में अथा आत्मविश्वास के साथ ईश्वर के काम, याने गरीबों की सेवा में जी जान से लग गई।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 इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे आपके मिशन के बारे में पहले से ही पता है आपकी कार्यनिष्ठा धैर्य और निस्वार्थ सेवा सचमुच भी मिसाल है मदर आप रो क्यों रही हैं नहीं मैं नहीं ये मेरे आंसू नहीं है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 पाँच सितंबर सन उन्निस सो सत्तानवे का शिक्षक दिवस खबर आई सत्तासी वर्षिय मदर के कमजोर शरीर में एक असहनिय प्युडा उठी और वो तो बारा सांस नहीं ले सकी आठ दिन बाद तिरंगे में लिप्टी इस महान आत्मा को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 दाव दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवां प्रस्तुती अजी थोरों प्रस्तुती अजी थोरों